श्री श्री चैतन्य चरितवली सार्वभौम का भक्तिभाव नौमित गौरचंद्रम युतर्क कर्क सार्वभौम सर्वभूमा भक्ति भूमा नमाचर चैतन्य चरितामृत जिन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के कुतर्क कर्कश हृदय को भक्ति भाव से पूर्ण बना दिया उन सर्वभूमा श्री गौरचंद्र को हम प्रणाम करते हैं एक दिन भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु के वासस्थान पर प्रभु के दर्शन के निमित्त गए प्रभु ने बड़े ही प्रेम से उन्हें बैठने के लिए आसन दिया महाप्रभु की आज्ञा से आसन पर बैठने के अनंतर हाथ जोड़े हुए सार्भव ने कहा प्रभु एक बात का स्मरण करके मुझे अपने ऊपर बड़ी भारी ग्लानी हो रही है मैंने अपने शास्त्रीय ज्ञान के अभिमान में आपको साधारण सन्यासी समझकर उपदेश देने का मिथ्या अभिमान किया था इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है आचार्य गोपीनाथ जी के साथ आपकी कड़ी आलोचना भी की थी इसीलिए अब अपने उन पुराने कृत्यों पर बड़ी लज्जा आ रही है महाप्रभु ने अत्यंत ही स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा आचार्य यह आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं हाल तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने मेरे संबंध में न तो कोई अनुचित बात ही कही और न कभी अशिष्ट व्यवहार ही किया आप जैसे श्रद्धालु शास्त्रज्ञ विद्वान से कोई भी इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं कर सकता थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आपने कोई अनुचित बर्ताव किया भी तो वह तभी तक था जब तक कि मेरा आपका प्रगाड़ प्रेम संबंध नहीं हुआ था प्रेम संबंध हो जाने पर तो पुरानी सभी बातें भुला दी जाती है प्रेम होने पर तो एक प्रकार के नूतन जीवन का आरंभ होता है जिस प्रकार जन्म होने पर पिछले सभी जन्मों की बातें भूल जाती है उसी प्रकार प्रेम हो जाने पर तो पिछली बातों का ध्यान ही नहीं रहता प्रेम में लज्जा भय संकोच शिष्टाचार क्षमा अपराध आदि द्वैधिभाव को प्रकट करने वाली वृत्तियाँ रहती ही नहीं वहां तो नित्य नूतन रस का आस्वादन करते रहना ही शेष रह जाता है क्यों ठीक है ना सानु ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया वे क्षण भर चुपचाप ही बैठे रहे थोड़ी देर के अनंतर उन्होंने पूछा प्रभो भगवान के चरण कमलों में अहेतुकी अनन्य भक्ति उत्पन्न हो सके ऐसा सर्वोत्तम साधन कौन सा है महाप्रभु ने कहा सबके लिए एक ही रोग में एक ही औषधि नहीं दी जाती बुद्धिमान वैद्य प्रकृति देखकर औषधि तथा अनुपान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देता है भोजन से शरीर की पुष्टि चित्त की तुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति ये तीनों काम होते हैं किंतु तो पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति के लिए एक सा ही भोजन सबको नहीं दिया जाता जिसे जो अनुकूल पड़े उसी का सेवन करना उसके लिए लाभप्रद है शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के अनेक साधन तथा उपाय बताए हैं किंतु इस कलिकाल में तो हरि नाम स्मरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा साधन सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता वर्तमान समय में तो भगवान नाम ही सर्वोत्तम साधन है सार्वभौम ने पूछा प्रभो भगवान नाम स्मरण की प्रक्रिया क्या है प्रभु ने कहा प्रक्रिया क्या भगवान नाम की कुछ भी प्रक्रिया नहीं जब भी समय मिले जहाँ भी हो जिस दशा में भी हो भगवान नामों का मुख से उच्चारण करते रहना चाहिए भगवान नाम का नियत संख्या में जप करो जो भी अपने को अत्यंत प्रिय हो ऐसे भगवान के रूप का ध्यान करो भगवान नामों का संकीर्तन करो भगवान के गुणानुवादों का गायन करो भगवान की लीलाओं का परस्पर में कथन और श्रवण करो सारंश यह है कि जिस किसी भांति भी हो सके अपने शरीर प्राण मन तथा इंद्रियों को भगवत भगवतपरायण ही बनाए रखने की चेष्टा करो सार्वभम ने पूछा प्रभो ध्यान कैसे किया जाए प्रभु ने कहा अपनी वृत्ति को बाहरी विषयों की ओर मत जाने दो काम करते करते जब भी भगवान का रूप हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए तो ऊर्ध दृष्टि करके आँखों की पुतलियों को ऊपर चढ़ा कर, उस मनमोहिनी मूर्ति का ध्यान कर लेना चाहिए इस प्रकार भगवान नाम के संबंध में और भी बहुत से बातें होते रही अंत में जगदानंद और दामोदर पंडित को सांस लेकर सार अपने घर चले गए घर जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद के भाति भांति के बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ सजाकर इन दोनों पंडितों के हाथों प्रभु के लिए भेजे और साथ ही अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप नीचे के दो श्लोक भी बनाकर प्रभु की सेवा में समर्पित करने के लिए दिए ये हैं वैराग्य विश्लोके वैराग्यद्याज भक्ति शिक्षा पुष्ण चैतन्य प्रपद्ये शरीरधारीपाबुधिस्तम प्रपदे काला भक्तिगम्हराुष कृष्ण चैतन्यनामा आविर्भूत सी पादार विंदे गाढ़म गाढ़ी तम चित्तभिंग जो दयासागर पुराण पुरुष अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति योग की शिक्षा देने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम वाले शरीर को धारण करके प्रकट हुआ है मैं उनकी शरण में को प्राप्त करता हूँ समय के हेरफेर से नष्ट हुए अपने भक्ति योग को फिर से प्रचार करने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जो अवनी पर अवतरित हुए हैं उन श्री चैतन्य चरण कमलों में मेरा चित्ररूपी भौरा अत्यंत लीन हो जाए जगदानंद और दामोदर पंडित प्रभु के स्वभाव से पूर्ण रीत्या परिचित थे वे जानते थे कि महाप्रभु अपनी प्रशंसा सुन ही नहीं सकते प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता प्रकट करना तो दूर रहा उल्टे वे प्रशंसा करने वाले पर नाराज होते हैं इसलिए उन्होंने इन दोनों सुंदर श्लोकों को बाहर दीवाल पर पहले लिख लिया तब जाकर भोजन सामग्री के सहित वह पत्र प्रभु के हाथ में दिया प्रभु ने इसे पढ़ते ही एकदम टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया किंतु भक्तों ने तो पहले से ही उन्हें लिख रखा था उसी समय मुकुंद उन्हें कंठस्थ करके बड़े ही सुंदर स्वर से गाने लगे सभी भक्तों को बड़ा आनंद रहा थोड़े ही दिनों में ये श्लोक सभी गौर भक्तों की वाणी के बहुमूल्य भूषण बन गए एक दिन सार्वभम प्रभु के समीप बैठकर कुछ भक्ति विषयक बातें कर रहे थे बातों ही बातों में सार्वभम श्रीमद्भगवत के श्रीमद्भागवत के श्लोक को पढ़ने लगी तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मुंजान एवात्मकृतम विपाकम हिद्वाग्वपुरर्विदन नमस्ते मुक्ति मुक्तिपदे सदा ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं हे भगवन जो पुरुष तुम्हारी कृपा की बाट जोहता हुआ अनासक्त भाव से अपने कर्मों का जैसा भी प्राप्त हो वैसा फल भोगता हुआ तथा शरीर वाणी और मन से तुम्हारी वंदना दी भक्ति करता हुआ जीवन बिताता है अंत में जिस प्रकार पिता की कृपा से पुत्र उनके धन का स्वामी होता है उसी प्रकार वह पुरुष मुक्त फल का भागी होता है सार्वभूम भट्टाचार्य श्लोक के अंतिम चरण में मुक्त के स्थान पर भक्ति पाठ कर कर यह अर्थ किया कि वह भक्ति का अधिकारी होता है महाप्रभु ने हंसते हुए कहा भट्टाचार्य महाशय आपको अपने मनोनुकूल अर्थ करने में भगवान व्यासदेव के श्लोक में पाठ परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़ेगी आप समझते होंगे इस श्लोक से मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है यह बात नहीं है भगवान व्यासदेव स्वयं ही भगवत भगवतपाद सेवन को मुक्ति से भी बढ़कर बताते हैं जैसा कि श्लोक में कहा है सालोक साठी सामिप्य सारूप्य देह मानम न गृहणंतेम सेवनम जनाः भगवान में भक्ति करने वाले भक्त भक्तजन सालोक्य मेरे साथ मेरे लोक में रहना शास्त्री मेरे समान ऐश्वर्य भोगना सामिप्य मेरी सान्निधि में रहना सारुप्य मेरे समान रूप होना और एकत्व मेरे में ही मिल जाना एक पांच प्रकार की मुक्ति में उन्हें दूँ तो भी मेरे सेवक को सेवा को छोड़कर इनकी इच्छा नहीं करते यानी भक्त तो भगवत सेवा के सामने मुक्ति तक कोई उपेक्षा कर देता है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भगवान व्यासदेव समस्त साधकों की स्थिति का नाम मुक्ति कैसे कथन कर सकते हैं इस श्लोक में मुक्ति पद ऐसा पाठ है इसका अर्थ हुआ मुक्ति ही पदे यश्य सा मुक्ति पद हा। अर्थात मुक्ति है पैर में जिनके ऐसे श्रीकृष्ण भगवान को प्राप्त होता है अर्थात मुक्ति है पूर्व पद में जिनके ऐसे नवे पदार्थ से आगे दसवें पदार्थ अर्थात श्रीकृष्ण को प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में दस पदार्थों का वर्णन है जैसा कि निम्न श्लोक में वर्णन है अत्र सर्गो विसर्गस्थान पोषण मूर्त ये शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमश विशुद्ध्यथ नवाह लक्षण वर्णयती महात्मातेनाथन चा चांजसा अर्थात श्री भगवत श्रीमद्भागवत में सर्ग विसर्ग स्थिति पोषण उत्ति मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन दशों का वर्णन है इनमें दसवां विषय जो सबके आश्रय स्वरूप श्रीकृष्ण हैं उन्हीं के तत्वज्ञान के निमित्त महात्मा पुरुष यहाँ इन सर्गादि नौ लक्षणों का स्वरूप वर्णन करते हैं जिनमें श्रुति के द्वारा स्तुति आदि से प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं और भांति भांति के आख्यान कहकर अंत में तात्पर्य रूप से भी उसी का वर्णन करते हैं सारांश यही कि चाहे तो देवता आदि के द्वारा तो ही सबका आश्रय है यह कहकर उनका वर्णन किया हो या अम्बरीस आदि की कथा कहकर अंत में यह तात्पर्य निकालो कि बिना भगवत चरण प्राप्त किए कल्याण नहीं कैसे भी कहा जाए सर्वत्र उसी दसवें आश्रयभ कृष्ण के चरणों में प्रीति होने के ही निमित्त श्रीमद्भागवत की रचना हुई है इसलिए मुक्ति पद वे ही श्रीकृष्ण भगवान हो सकते हैं यहाँ साष्ठी साम्विप्यादि मुक्ति से तात्पर्य नहीं है सार्वभम ने कहा प्रभु मुझे तो आपकी इस व्याख्या से संतोष हो गया और यही यहाँ मुक्ति पद शब्द का भाव होगा किंतु सब लोग तो प्रचलित अर्थ में ही मुक्ति पद का अर्थ करेंगे इसलिए मुझे भक्ति पाठ ही सुंदर प्रतीत होता है प्रभु ने हंसकर कहा यह तो मैंने वैसे ही वाग्विनोद के निमित्त पदों की खींचातानी करके ऐसा अर्थ किया है वास्तव में तो मुक्ति पद का अर्थ संसारी सभी बंधनों से मुक्त होना ही है संसार के बंधनों से मुक्त होने पर प्रभु पद के अतिरिक्त उसे दूसरा कोई आश्रय ही नहीं बंधन छूटना चाहिए फिर चाहे उसी के बनकर उसके पार पद्मों में लौट लगाते रहो या उसी में घुल मिल जाओ सब एक ही बात है उनके चरणों का आश्रय पकड़ना ही मुख्य है इस प्रकार के शब्दों को खींचा में क्या रखा है ऐसी खींचा तो पक्षपाती पुरुष अपने पक्ष को सिद्ध करने के निमित्त क्या करते हैं जैसे श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रेम करना है उसे पक्षपात से क्या प्रयोजन प्रभु के ऐसे उपदेश को सुनकर सानुभव भट्टाचार्य को बड़ी शांति हुई और वे प्रभु को प्रणाम करके अपने घर को चले गए